श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र का द्वितीय और तृतीय बार आगमन समाधिस्थ श्री रामकृष्ण देव के स्पर्श से नरेंद्र के बाह्य ज्ञान का लोभ, दक्षिणेश्वर में उस दिन भीड़ अथवा अन्य किसी कारण से श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को साथ लेकर श्रीयुक्त यदुलाल मल्लिक के पास वाले बगीचे में टहलने चले गए यदूलाल की माता तथा वे स्वयं श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति रखते थे उस बगीचे के प्रधान कर्मचारी को उन लोगों का आदेश था कि उनके न रहने पर भी यदि श्री राम कृष्ण देव वहाँ टहलने आए तो गंगा किनारे वाली बैठक उनके बैठने के लिए खोल दी जाए उस दिन भी श्री राम कृष्ण देव नाथ के साथ उस बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहल कर, बातचीत करते हुए उस बैठक में आकर बैठ गए और थोड़ी ही देर में समाधिस्थ हो गए नरेंद्रनाथ आप नरेंद्रनाथ पास बैठकर कर श्री रामकृष्ण देव की उस अवस्था को स्थिर भाव से देखते रहे इतने में एकाएक श्री देव ने पूर्व दिन की तरह बढ़कर उन्हें स्पर्श किया नरेंद्रनाथ पहले से सावधान रहने पर भी उस शक्तिपूर्ण स्पर्श से एकदम अभिभूत हो गए बल्कि पूर्व दिन की तरह न होकर उनका बाह्य ज्ञान एकाएक लुप्त हो गया कुछ समय के बाद शेत आने पर उन्होंने देखा कि श्री राम देव उनके वक्षस्थल पर हाथ फेर रहे हैं और उन्हें प्रकृतिस्थ देखकर कर मृदु मधुर मुस्कान कर रहे हैं बाह्य ज्ञान के लुप्त हो जाने पर नरेंद्र के भीतर उस दिन किस प्रकार का अनुभव हुआ था उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं हमने सोचा कोई विशेष रहस्य की बात होने के कारण हमारे सामने उन्होंने प्रकट नहीं किया किंतु बातचीत के सिलसिले में श्री रामकृष्ण देव ने उस घटना का उल्लेख करते हुए जो कुछ कहा था उससे हमने अनुमान किया कि संभवतः नरेंद्र को उस बात का स्मरण न रहा होगा श्री रामकृष्ण देव ने कहा था बाह्य ज्ञान का लोप हो जाने पर उस दिन मैंने नरेंद्र में कई नरेंद्र से कई प्रश्न किए थे वह कौन है कहाँ से आया है क्यों आया है जन्म ग्रहण किया है कितने दिनों तक यहाँ पृथ्वी पर रहेगा इत्यादि इत्यादि उसने भी उस अवस्था में अपने अंतर में प्रविष्ट होकर सब प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया था उसके संबंध में पहले मैंने जो कुछ देखा और सोचा था उसके उस दिन के उत्तरों ने वही प्रमाणित कर दिया उन सब बातों को बताने का निषेध है परंतु इससे मैं जान गया कि जिस दिन वह नरेंद्र जान जाएगा कि वह कौन है उस दिन वह इस ल्लोक में नहीं रहेगा दृढ़ संकल्प की सहायता से समाधि योग के द्वारा वह उसी समय शरीर छोड़कर चला जाएगा नरेंद्र ध्यान सिद्ध महापुरुष है नरेंद्र के संबंध में श्री राम कृष्णदेव को इससे पहले जिस प्रकार दर्शन हुए थे उसमें से कुछ कुछ बाद में उन्होंने हमें बताया था पाठकों की सुविधा के लिए उसे हम यही बता देते हैं क्योंकि श्री रामकृष्ण देव से उन दर्शनों के बारे में सुनकर हम जान गए थे नरेंद्र नाथ के दक्षिणेश्वर आने के पहले ही उन्हें वे सब दर्शन हुए थे श्री रामकृष्ण देव ने कहा था एक दिन देखा मन समाधि के मार्ग से ज्योतिर्मय पथ में ऊपर उठता जा रहा है चंद्र सूर्य नक्षत्र युक्त स्थूल जगत का सहज में ही अतिक्रमण कर वह पहले सूक्ष्म भाव जगत में प्रविष्ट हुआ उस राज्य के राज्य के ऊंचे से ऊंचे स्तरों में वह जितना ही उठने लगा उतना अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ पथ के दोनों ओर दिखाई पड़ने लगी क्रमशः उस राज्य की अंतिम सीमा पर वह आ पहुँचा वहाँ देखा एक ज्योतिर्मय पर्दे के द्वारा खंड और अखंड राज्यों का विभाग किया गया है उस पर्दे को लांघकर वह क्रमशः अखंड राज्य में प्रविष्ट हुआ वहाँ देखा मूर्त रूपधारी कुछ भी नहीं है यहां तक कि दिव्य देहधारी देवी देवता भी वहां प्रवेश करने का साहस न कर सकने के कारण बहुत दूर नीचे अपना अपना अधिकार फैलाकर अवस्थित हैं किंतु दूसरे ही क्षण दिखाई पड़ा कि दिव्य ज्योतिर्घन ज्योतिर्घनधनु सात प्राचीन ऋषि वहां समाधिस्थ होकर बैठे हैं समझ लिया कि ज्ञान और पुण्य में तथा त्याग और प्रेम में ये लोग मनुष्य का कहना ही क्या देवी देवता तक के परे पहुँचे हुए हैं विस्मित होकर उनके महत्व के विषय में मैं सोचने लगा इसी समय सामने देखता हूँ अखंड भेद रहित समरस ज्योतिर्मंडल का एक अंश घनीभूत होकर एक दिव्य शिशु के रूप में परिणत हो गया वह देव शिशु उनमें से एक के पास जाकर अपने कोमल हाथों से आलिंगन करके अपनी अमृतमयी वाणी से उन्हें समाधि से जगाने के लिए चेष्टा करने लगा शिशु के कोमल प्रेम स्पर्श से ऋषि समाधि से जागृत हुए और अधखुले नेत्रों से उस अपूर्व बालक को देखने लगे उनके मुख पर प्रसन्न प्रसोन्ज्ज्वल भाव देखकर ज्ञात हुआ मानो वह बालक उनका बहुत दिनों का परिचित हृदय का धन है वह अद्भुत देव शिशु अति आनंदित हो उनसे कहने लगा मैं जा रहा हूँ तुम्हें भी आना होगा उसके अनुरोध पर ऋषि के कुछ न कहने पर भी उनके प्रेमपूर्ण नेत्रों से अंतर की सम्मति प्रकट हो रही थी इसके अनंतर ऋषि बालक को प्रेमपूर्ण दृष्टि में से देखते हुए पुनः समाधिस्थ हो गए उस समय आश्चर्यचकित होकर मैंने देखा कि उन्हीं के शरीर मन का एक अंश उज्जवल ज्योति के रूप में परिणित होकर विलोम मार्ग से धराधाम में अवतीर्ण हो रहा है नरेंद्र को देखते ही मैं जान गया था कि यही वह है श्री रामकृष्ण देव ने अपनी अपूर्व सरल भाषा में उस दर्शन की बात हमें बताई थी उस भाषा का ज्यों का त्यों प्रयोग हमारे लिए असंभव है इसीलिए उनकी भाषा यथा साध्य ज्यों की त्यों रखकर हमने उसे यहाँ संक्षेप में व्यक्त किया है उस दर्शन में दृष्ट दृष्ट शिशु देव शिशु के संबंध में पूछ किसी दूसरे समय हमने जान लिया था कि श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं उस शिशु का रूप धारण किया था